प्रमेह रोग का निदान बताते हुए तथा विद्रधि एवं गुल्म रोग का निदान करते हुए धनवंतरी जी महाराज कहते हैं कि प्रमेह रोग का पूर्व रूप में स्वेद अंग में विशेष में अप्रिया गंध और अंगों में शिथिलता सैया भोजन निद्रा तथा सुख की आसक्ति हृदय नेत्र जहुआ एवं कानों में असाधारण या साधारण भारीपन जलन वाल और नाकों में अभिवृद्धि शीतल पदार्थों के प्रतिप्रेम कंट तथा तालू में सोध मुख पर माधुर्य भाव और हाथ पैर में जलन के लक्षण दिखाई देते हैं प्रायः इन सभी प्रमेहों के रोगी के द्वारा किए गए मूत्र पर चींटियां दौड़ने चिकनाहट का लक्षण तो सामान्य है, किंतु मध्यम होने पर अनेक प्रकार के विकारों का जर्म हो जाता है, इसमें इस रोग के परिव्याप्त होने पर उसकी उत्पत्ति का कारण कफजन्य का मानना चाहिए, अथवा सभी दोषों के छिन्ह हो जाने पर यदि प्रमेह का कोई विकार दिखाई देता है, तो वह वायुजन होता है। प्रमेह के ये सभी प्रकार तो कफ और पित्त से युक्त हैं ही यथाक्रम जिन के उत्पत्ति रति प्रसंग की आसक्ति के कारण रोगी के मूत्र भाग में होती है जो प्रमेह पित्त दोष के कारण उत्पन्न होते हैं वे याप्य हैं साध्य वही प्रमेह होता है जो अपने संपूर्ण लक्षणों से समन्वित होकर रोगी के शरीर में दिखाई 160 वा अध्याय विदर्धि एवं गुल्म रोग का निदान धनवंतरी जी महाराज ने कहा कि हे सुश्रुत अब मैं विदर्धि और गुल्म का निदान कहता हूं आप लोग उसे सुने धर्मवंतरी जी का इस आख्यान को नयम शरण की भूमि में शूर्जी महाराज सुनाते कहते हैं कि वासी एवं अत्यंत उष्ण रूप छुष् तथा विदाह कारी भोजन करने से, टेडी मेडी सैया पर, टेड़ा मेड़ा सयन करने से तथा रक्त को दोषित करने वाले विरुद्ध आहार विहार से रक्त दोषित होकर चमड़ा, मांस, मेधा, आस्तिष्कना एवं मज्जा को दोषित कर यह उधर का आस्त्रायन करता हैं दुष्ट रक्त जब उधर का आस्त्रायन करता हैं तो अंग विशेष में जो सोत उत्पन्न हो जाता है आयुर्वेद वेता वैद्यगण उसे विदध्रति रोग कहते हैं दोष के द्वारा विभिन्न विभिन्न रूपों में या मिश्रित रूप में रक्त एवं स्राव के तत्त्वतः अंग में ग्रंथि के आकार का विदध्रति रोग अतिशय दारुण गंभीर और गुणम कोबड़ाने वाला होता है वह वाल्मीक अर्थात इससे जठराग्नि मंद हो जाती है नाविव्रति यक्रते प्लीहा वम कुक्छी गुद एवं वामक्षण आदि स्थानों में विद्रधि रोग उत्पन्न होने पर रोगी का हृदय सदा कांपता रहता है और विद्रधि स्थानों में तीव्र वेदना की उसे अनुभूति होती है विद्रधि का शोध श्याम वर्ण तथा अथवा रक्त वर्ण का होता है उसका ऊपरी भाग उन्नत रहता है कालांतर में पाक हो जाने से वह विषम आकार का हो जाता है विद्धत रोग में संज्ञानाश भ्रम अनाह रक्तस्त्राव और आव्यक्त शब्द होता है पित्तज विद्धधि रक्त ताम्र तथा कृष्ण वर्ण शीघ्र पाकी होता कफा जो विद्रध तेजी से उबरता है एवं शीघ्र पक जाता है, पीला हो जाता है और खुजलाहट से युक्त आरोचित स्तंभ करता है। सन्नपात जन्य विद्रद में अधिक क्लेश सीत, स्तंभ द्रंभण अरोच्य शरीर का भारीपन आदि सभी लक्षण व्यक्त होते हैं सन्नपातिक विद्रद चिरकाल में उत्पन्न होता है और उसका पाक शीघ्र नहीं होता वाह और आभ्यांतरिक विद्रद में मल पतला होता है सन्नपातक विद्रद कृष्ण वर्ण स्फोटाव्रत और श्याम वर्ण विद्रद स्थान वायु विद्रधिप्राय हैं पित्तज और रक्तज होती हैं गर्वासे गत रक्तज अनंत्र विद्रधि केवल नारियों को ही होती हैं सस्त्र आद के अभिगात से अधिक रक्त के वहने पर वह रोग उत्पन्न हो जाता है कैसे स्थान के काटने पर वाये के द्वारा संचालित रक्त पित्त को प्रेरित करता है जिससे रक्त पित्त लक्षण वाला विद्धद रोग उत्पन्न होता है वह अत्यधिक उपद्रवकारी होता है स्थान भेद से उपद्रवों का वेद कहा जाता है नाभि में विद्धद होने पर उसकी धौंकनी की तरह गति होती है वस्ति और मूत्र से तथा कलेश अधिक होता है पीहा स्थान में विद्रद होने पर स्वास्थ और प्रश्वास का आरोध हो जाता है और अत्यंत प्यास लगती हैं। कलम स्थान में विद्रद उत्पन्न होने पर गले का आरोध हतरसा होने लगती है हृदय में विद्रद होने पर स्रावांग में वेदना होती है। मोह तमक स्वास कप से हृदय की सुन्नता का आबोध होता है आभ्यंतर में विद्रत उत्पन्न होने पर कुछ में अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं तथा ऊरुसंधि झड़ वंक्षण काटी पीठ बगल तथा नितंब इन स्थानों में विद्रत के उत्पन्न होने पर अपान वायु अवरोध होकर अत्यंत वेदना देने वाली लगती है विद्रत के कच्चे होने पर पक जाने पर अथवा सूजन आव्यन्द्र विद्रधि यदि नाभि से ऊपर उद्मुख है तो मवाद एवं रक्त का स्राव मुख से होता है और नाभि के नीचे होने पर गुदा से स्राव होता है तथा नाभि में होने पर दोनों ओर से होता है उच्च विद्रधि में दोष स्वेद के समान जानना चाहे सन्नपातज विद्रधि अपने स्थान में अनेक प्रकार के विवर्तक वास्तव में स्थिते विद्रधि अंतर्गत यह बाह्यगत किसी भी प्रकार का हो वह निश्चित ही पककर हटता है उसका परिपाक विद्रधि बढ़ने पर होता है वह विद्रधि क्षीण होने पर भी अनेक प्रकार के उपद्रवों को जन्म देती है दुष्ट स्वभाव वाले एवं पापनी स्त्री के गर्भवती संतान यदि नष्ट हो जाती है तो गर्भ में अधिक सूजन उत्पन्न होता है स्त्रियों के स्तन में जो विद्रादि होती है वहां अतिशय दुख प्रद होती है वह बाहिया विद्रति का लक्षण है कन्याओं के नाड़ियां अति से होने के कारण उन्हें वहां स्तन विद्रति रोग नहीं होता है वहां अपान वायु के गतिरोध होने पर करुद वायु लिंग मूत्र में सोत उत्पन्न करता है तथा मुश्क एवं वंक्षण गते फल तक जाने वाले फलकोट की स्रावों को पीड़ित कर उसमें वृद्धि करता है उससे मेदा में दोष उत्पन्न होता है वहाँ वृद्धि रोग है जो सात प्रकार का माना गया है वातज पित्तज कफज रक्तज मेदज मूत्रज और अंतराज वातज वृद्धि रोग में मूत्र वात पूर्ण कठोर स्पर्श वाला तथा बाह्य और आभ्यांतर के एक रुक्ष और पका हुआ का फज बुर्दिक होता है वह तीब्र गुरु श्निक्द और कठोर तथा खुजली से युक्त रहती हैं उसमें अल्प वेदना होती हैं, रक्तज वृद्धि कृष्ण वर्ण स्फोटक से युक्त पिंडज के समान होती है और उसके वृद्धि का लक्षण पित्तज के समान होता है मेदज वृद्धि मृदु और ताल फल के समान होती है उसके लक्षण कफज के समान होते हैं जो मूत्र के वेग को धारण करते हैं उनको मूत्रज वृद् यह वेदनायुक्त और मर्द होता है इसमें बहुत कृच्छ्र हो जाता है और अंडकोश के नीचे के भाग में कंकणा जैसा आकार उत्पन्न हो जाता है आंत्रजं वृद्ध रोग वाय को कुपित करने वाले आहार से और शीतल जल में स्नान करने तथा मल के वेग को रोकने से अंग की चेष्टाओं से क्षुब्ध किए जाने पर जब ओज शक्ति शुब्ध होकर शरीर को क्षीण कर देती हैं तब वाय दूषित होकर रक्त को नीचे की ओर धकेलती है इसे सन्ध्यस्थान में ग्रंथ के समान सोत हो जाता है इसी से यहां मूत्र रोग आदि धातु क्षयादि रोग शरीर में उत्पन्न होते हैं इनका उपचार यथा शीघ्र मनुष्य को करना चाहे बढ़ने से पहले ही इनका निदान हो जाए